राम के आयुध क्या है धनुष बाण तो इसको, उसको ऊपर मंदिर के ऊपर भवन के ऊपर दरवाजे के ऊपर धनुष और बाण बना हुआ तो राम रामायु अंकित ग्रह शोभा बरने न जाए अब बताओ जिस भवन के ऊपर भगवान के धनुष बाण बने हो उस, उस मकान की शोभा कितनी सुंदर होगी अब इस शोभा का तात्पर्य क्या है हाँ, देख लो क्या अर्थ हुआ इसका स्वभाग क्योंकि उसके ऊपर धनुष बाण बने हुए हैं इसलिए वो तो बहुत ही सुंदर भवन है अब देखो सुंदरता लोगों की जैसे मानसिक धारणाएं होती हैं उन धारणाओं के अनुसार व्यक्ति को सुंदरता भी तद्रूप तक लगती है वैसे ही दिखाई भी देता है हनुमान जी ने कहा कि देखो इनका जो है रावण का मकान तो बहुत विचित्र है सुंदर मान लिया लेकिन है विचित्र सुंदर भी मान लेते चूंकि विचित्र है इसलिए सुंदर मान लो लेकिन सुंदर तो दरअसल में विभीषण का मकान है क्यों वो उतना विचित्र नहीं है लेकिन उसके ऊपर रामायु बना हुआ है रसबाण बने हुए और क्या बना नव तुलसी का बृंदता देख हरस गपिरा है और देखा वहां की तुलसी के, के पौधे लगे हुए जहां तुलसी के पौधे लगे हों हाँ, तो इसके माने भगवान का भक्त है हाँ, जहां पर धनुष माड़ बने हो इसके माने भगवान का भक्त है ये भक्ति दिखाई दे उसमें तो ये एक भक्त का मकान जो है वो हो जैसा भी मकान हो जाए बहुत बड़ा ना हो झोपड़ी मात्र हो लेकिन वो सुंदर है लेकिन कि राजा का भवन हो सोने का हो और बढ़िया जड़ी हो और बड़ा विचित्र हो तो भी वैसा सुंदर नहीं जैसा एक भक्त का मकान सुंदर है। इसमें धीरे धीरे करके जो है चित्र में ये भावनाएं जो है किस प्रकार के शास्त्र जो है नए विचार देता है नई दृष्टि देता है वैसे तो व्यक्ति यही समझता है कि सुंदर के माने बस खूब पैसा लगा करके कोई मकान बना लिया गया बहुत सुंदर है बस ये एक दृष्टि मात्र है और एक संकुचित दृष्टि है व्यापक दृष्टि शास्त्र देगा वो दृष्टि देखो <coughs> अब आगे देखिए फिर वहां पर जो है वो विभीषण के भवन में जब पहुंचते हैं हनुमान जी तो क्या होता है लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करवासा मन महु तर्क करें कपिलागा ते, भी ते ही समय विभीषण जागा, समय भी भी जागा भी भी भी राम राम ते सुमिरन कीना राम राम हृदय हृषक सज्जन चीना ये सन हटे करी हूं साधु तेहोि न कार जेहानी रूप धरी वचन सुनाए सुनत विभीषण करी प्रणाम पूछी कुशलायी प्रकाऊ निज कथा बुझाई की तुम हरिदासन माँ कोई मोरे हृदय प्रीत यति होई कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मुई करण बलभागे तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगुल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम श्रेवर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय पुलो भाई सब संत की जय अब हनुमान जी ने पहले तो ये उस भवन को देखा कि अरे यहाँ तो कोई संत का वास है कोई भगवान का भक्त यहाँ रहता है भवन को देखकर ही पता लग गया तो कहते हैं लंका निश्चर्य निकर निवासा वो सोचते है अरे यहाँ तो ये यह लंका है यहाँ तो सब निशाक्षर निशाक्षर यहाँ वास करते हैं यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा भला कोई सज्जन हो सज्जन के मन भक्त भी कोई भगवान का भक्त हो सज्जन हो साधु स्वभाव का हो भला आदमी हो ऐसा भला यहाँ कैसे हो सकता है ये विचार करने लगे हो मन महु तर्क करे कपिला मन में तर्क करने लगा कि भाई जहां पर इस प्रकार के जहाँ सब निशाचारी निशाचार होंगे उनके बीच में एक ऐसा साधु व्यक्ति भी हो सकता है जहां सब हजारों हजारों भ्रष्टाचारी दुराचारी होंगे उनके बीच में एक सदाचारी भी हो सकता है आजकल तो किसी से पूछो को कैसे कहा असंभव कैसे हो सकता है सब भ्रष्टाचारियों के बीच में जब भ्रष्टाचारी नहीं बनेंगे तो हमें जिंदा ही नहीं रहने देंगे लोग लेकिन देखो विभीषण एक ऐसा है की सारा नगर निसाचरी है निसाचरी माने भ्रष्टाचारी दुराचारी शास्त्र विरुद्ध भगवान के विरुद्ध इस प्रकार से भौतिकता में विश्व में लिप्त रहने वाले अहंकार में रहने वाले ऐसे लोगों के बीच में एक विभीषण वास करता है और बास करता है और अपने मकान के ऊपर धनुषमान भगवान का बनाए हुए तुलसी लगाए हुए अब लोग बात ये पूछते कि रावण जो जो सारे देश दुनिया में कहीं किसी को न यज्ञ करने दे और ना कहीं वेद शास्त्र पढ़ने दे और ना कहीं कोई सत्संग करने दे वो रावण जो है अपनी छाती के ऊपर ये सब कैसे करने देता था विभीषण को तब उसको थोड़ा सा विचार करो तो पता चलेगा एक बात तो ये है कि रावण को ये मालूम था जब रावण कुंभकर्ण और विभीषण तीनों तपस्या की तो रावण जानता कि मैंने क्या वरदान मांगा और उसे यह भी मालूम कुंभकर्ण ने क्या वरदान मांगा और विभीषण ने क्या वरदान मांगा तो उसने विभीषण ने तपस्या करते करते ब्रह्मा जी से भक्ति का वरदान मांगा तो अब राम ने कहा भाई है तो हमारा भाई है। लेकिन इसने भक्ति का वरदान मांगा है तो चलो इसको जो है वो एक बना रहे दो भाई के नाते उसने जो है विभीषण को भगवान का भक्त बने रहने दिया विभीषण ने अपना जनका में जाकर के सब बसे श्रीलंका तो में विभीषण को भी एक मकान दिया रहने के तो विभीषण एक मकान में रहने तो लगा लेकिन उसने एक फिर मंदिर बनवा लिया वहां तो सब लोगों ने सूचना दी रावण को कि तो विभीषण ने यहाँ मंदिर बनवा रहा है तो कह रहे बनवा लेने दो एक उसको मंदिर एक बनाईगा तो क्या दुनिया में तो कहीं और मंदिर रहने नहीं देंगे एक बने ही रहने दे यहाँ चलो तो एक मंदिर बना रहने दिया <coughs> इतना <था। coughs> ये तो लौकिक कथा है लेकिन परमार्थ की दृष्टि से देखते हैं तो तुलसीदास तो जी कहते हैं कि लंका जो क्या है ये जो शरीर हमारा यही देहाभिमान शरीर ही को समझो लंका और इसमें शरीर के भीतर बास करने वाले राग द्वेष काम क्रोध ईर्षा प्रपंच तमाम दुनिया भर के छलछद ये सब निशाचर है साल ये भरे हुए लंका पूरी यही है और इसी बीच में जीव को भी रहना पड़ता है हा? और ये विभीषण जो है वो जीव है। अब हनुमान जी जाते हैं इस जीव को प्रेरित करते हैं अरे कहा तुम रावण की राजधानी में और रावण की सेवा में पड़े हुए हो तुम ये उसको सुझाए आते हैं हनुमान तो संत का काम क्या है कि जो जीव देहाभिमान इत्यादि करके लंका में बास कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं उनको संत लोगों का काम ये उन जीवों को जागृत करे और कहे की परमात्मा का ध्यान करो उसकी चरण में जाओ उसको जानो कहा तो मैंने साक्षरों काम करो दाद के बीच में पड़े हो ये काम जो हनुमान जी करते हैं हनुमान जी भगवान के भक्त हैं भगवान के सेवक हैं तो ये भगवान की यही सेवा है कि जो लोग भगवान को भूल करके संसार में आसक्त हैं और नाना प्रकार के दुख भोग रहे हैं उनके ऊपर दया करो क्या दया करो उनका तो उनको जगाओ कहो तो कि भगवान का स्मरण करो भगवान के शरण में जाओ भगवान पर भरोसा रखो वो जिस प्रकार से रखे उस प्रकार से रहो जो करावे उस प्रकार से करो अपना अहंकार छोड़ो जा ही राम, खेराम ताजरे ये जिस प्रकार से भगवान रखे संतुष्ट होकर के शांत होकर रखो वो सब अच्छा ही करेगा भविष्य में परिणाम सब अच्छा ही निकलेगा कुछ बिगड़ेगा नहीं इस प्रकार से प्रेरणा देने वाला वो जो जो संत ही देते हैं लोगों को एक संत एक भक्त दूसरे के भरोसा देते हैं अब जब भक्त होगा और भक्ति के बल पर जो स्वयं अपने भीतर शांति और आनंद का अनुभव कर रहा होगा उसके अंदर एक बल भी होगा उस बल से वो दूसरे के लोगों को उत्साहित भी कर सकता है जगा भी सकता है इसलिए उसकी सेवा का काम यही है कि आप तुम दूसरे को जगाओ इसलिए फिर हनुमान जी पे जाते हैं उसको सोते से जगाते हैं विभीषण को सोते से जगाने के माने जीव सो रहा है उसको जगाते हैं। तो कहते हैं मन महु तरक करे कपिलागा ते ही समय विभीषण जागा उसी समय विभीषण जागा राम राम ते सुन की रा। अब रात ही समय है। उसी में रात रात रात में ही वो जब जगा तो जैसे जगह खुलती है, तो राम राम ही बोलता है राम राम ते सु जो जोर से बोला वो हे राम हे राम राम श्री राम श्री राम श्री राम करके कुछ वो बोला <coughs> तो बस हृदय हर्ष कभी सज्जन चीन्हा हनुमान जी के हृदय में प्रसन्नता हुई जो राम राम बोल रहा है वो कहाँ तक दुष्ट होगा कितना चार आखिरकार होगा उनको प्रसन्नता इस बात की हुई, चलो एक सज्जन मिला लंका में, इसे, इसकी सहायता हम करें और इससे सहायता हम लें, उससे सहायता लेने का विचार करने लगे राम राम ते ही सुमर हृदय हर्ष कभी सज्जन चीना और यही सन हट करी पहचानी कहते हैं इससे हट करके पहचान करेंगे माने घेर के जबरदस्ती करके जगा करके हम जाकर के स्वयं कुछ बोलेंगे और अपनी तरफ से पहचान करेंगे हट के पहचान करने के माने अपनी तरफ से पहचान कराना एक तो ये कि दूसरा कोई व्यक्ति पूछेगा आप कौन हो हा? तो कह दे अपने आप से तो हम कुछ कही नहीं रहे थे जब दूसरा ही व्यक्ति ने पूछा तो भाई बातचीत होने लगी लेकिन अब एक, एक बात ये भी है कि दूसरा पूछे ना पूछे हम खुद ही पूछेंगे तो जहां कोई सज्जन मिले साधु व्यक्ति मिले उससे अपनी तरफ से पहचान करने की कोशिश करनी चाहिए यह भी शास्त्र कहता है। क्यों साधुते हो ही न कारजहानि उससे जब मिलेंगे बातचीत करेंगे तो नुकसान नहीं होगा फायदे होगा। हो ही होगा यह सिद्धांत साधुते हो न कारज हानि ये नीति है फिर कहते हैं विप्रूप धर वचन सुनाए तो हनुमान जी ने बस इसीलिए उनसे पहचान करने के लिए सुग्रीव विभीषण से इन्होंने विप्रूप धर वचन सुनाए ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया विप्र रूप धारण कर लिया हनुमान जी विप्रूप बहुत बार धारण किए हैं यहां फिर विप्र रूप धारण कर लिया और बस और वचन सुनाए कि मैंने कुछ बोले इन्हीं मान लो बोल दिया उन्होंने विभीषण जागे तो राम राम बोले तो ये भी इन्होंने विपरीत धारण कर लिया इन्होंने भी राम राम बोल दिया तो ने सुन लिया, ये और कौन आ गया राम राम बोलने वाला यहाँ तो आज तक तो किसी के कानून हमने सुना नहीं थे किसी मुख से राम राम निकलता हो ये आज कौन बोलने लगा तब तो विभीषण भी निकल करके आ गए वहां से तो कहते सुने तो विभीषण उठते ही आए उठ के मैंने अभी तक तो विभीषण जगे ही थे और अपने चारपाई पलंग पे पड़े थे और वही राम राम कर रहे थे अब जब हनुमान जी के सुना उनको राम राम करते हुए तब तो करके करके निकल करके बाहर आ गए और हनुमान जी के पास आकर के पूछने लगे करी प्रणाम पूछी कुसलाई विभीषण जब आए तो देखा ये तो बिपरे अब तो देखो भगवान के भक्त जो है वो उनका सबका एक, एक समूह है जहाँ भगवान के भक्त होंगे तो फिर उनको भगवान का नाम भी लेंगे भगवान की सेवा कार्य भी करेंगे और वे लोग फिर शास्त्रों का भी आदर करेंगे विप्रों का भी आदर करेंगे गऊ की भी रक्षा करेंगे प्रजा का भी पालन करेंगे ये सब काम सब उनके साथ साथ होगा अगर भगवान अवतार लेते हैं विप्रों की रक्षा के लिए देवताओं की रक्षा के लिए पृथ्वी की भार को हरण करने के लिए गौ की रक्षा करने के लिए तो ये जो भगवान का भक्त होगा तो कह में किसी का विरोध करेगा वो भी यही सब करेगा हुँ? तो फिर विभीषण के भी में आया कह रही ये राम राम कह रहा हूं विप्र भी है हा? तो फिर उससे भी मधुरता से बोले उसे बड़े प्रेम के साथ विभीषण बोले <coughs> पूछा उसे करी प्रणाम पूछी कुशलाई उसको प्रणाम किया और उनकी कुशलता पूछी तब तो विप्र कहा कथा बुझाई और ये कहा कि भाई ये बताओ तुम इतनी रात्र में कैसे आए और इस लंका में तुम कैसे आ गए क्या बात है ये ये सब माना आश्चर्य हुआ विभीषण को तो सब पूछा इनसे हनुमान जी से तो हनुमान जी जब तक कुछ कहे कहे तब तक विभीषण के मन में तर्क बितर्क और आए तो वो को बोल भी गए कि कि तुम हरिदासन महा कोई के भगवान के भक्तों में से क्या तुम कोई भगवान के भक्त हो क्या मोरे हृदय प्रीति हुई कि कि तुमको देख करके हमारे हृदय में वैसे प्रेम उमड़ रहा है तो ये एक स्वाभाविक साइकोलॉजिकल बात है अगर एक भक्त होगा तो दूसरे भक्त को देख करके उसके हृदय में प्रेम जागृत होगा सहानुभूति जागृत होगी अपनापन लगेगा तो बस ऐसे उसको जो वो हो इनके कहते कि मोरे हृदय प्रीति यति हो मेरे हृदय में बड़ा ही प्रेम मर रहा तुमको देख करके कि तुम राम दीन अनुरागी कहते तुम भगवान के भक्त हो उनमें प्रेम रखने वाले हो भगवान के ही भक्त हो हरिदासों में से कोई हो या भगवान के भक्त हो मैंने कहीं किसी के तुम इसी प्रकार के साधु हो कौन हो विप्र हो कैसे हो ये सब पूछा आयो मोही करन करण बड़भागी कहते तुम जो आए हो तो ऐसा लगता है कि मेरे ही भाग्य उदय हुए हैं ये यहाँ लंका में तुम आ गए और मेरे भाग, भागों को कर्ण बड़भागी हमें बड़भागी बनाने के लिए आ गए मैंने संत का दर्शन करने से भाग्य व्यक्ति भाग्यवान बनता है सौभाग्यवान बनता है उसके जो है दोष दुर्गुण दूर होते हैं <clears throat> उसके पुण्य उदय होते हैं ये तात्पर्य शास्त्र का इसलिए कहते हैं कि विभीषण ही पूछते हैं कहते हैं कि आप आए हो तो क्या हमारे ऊपर कृपा करके हमको जो है हमारे ऊपर कृपा करने आए हो भगवान नहीं आपको भेज दिया है भगवान के भक्त हैं अब भगवान जब किसी के ऊपर कृपा करेंगे तो भगवान अपने भक्त को भेज देते हैं उसके पास अब विभीषण के ऊपर ही मान लो भगवान को कृपा करनी है तो क्या करें यही है कि हनुमान जी के मन में ला दिया तो तुम चले जाओ उनके यहाँ और उनसे ऐसे इस, इस प्रकार बात करो मिलो तब विभीषण जी वहां पहुंचे जा करके उसे मिले तो हम तो जो वो हो विभीषण ने समझा के देखो हमारी ऊपर कृपा करने के लिए आ गए तब हनुमान हनुमत कही सब राम कथा निज नाम तो हनुमान ने फिर जो वो हो सब जब पूछा इस प्रकार से तब सब बताया कि ऐसे, ऐसे करके भगवान राम है और वो भगवान राम की उनकी भगवान राम हैं, लक्ष्मण हैं, कौशलपुर राजा हैं उनके भगवान राम और जो है ये आए हुए थे यहाँ पर, पर भी है भगवान राम कौशलपुर राजा नित्य है ये मत समझो कि भगवान कौशलपुर राजा तो जो दशरथ थे और यह भरत जी है और इस समय भगवान राम नहीं है ऐसे नहीं होता शास्त्र को समझने के लिए ऐसे ऐसे तर्क विर्क मन में उठते रहते हैं लोगों को जो शुरू शुरू में रामचरित मानस पढ़ते हैं लेकिन भगवान राम जो है वो हो कौशलपुर राजा जो है वो नित्य कौशलपुर राजा है माने जबकि अब राज सिंहासन पर बैठते हैं तिलक होता उसके पहले भी कौशलपुर राजा और राज सिंहासन के बाद भगवान राम ने माने अपने धाम को चले गए माने लोग उनकी लीला समाप्त हो गई तो कौशलपुर राजा है कि नहीं है अब भी कौशलपुर राजा भगवान राम तो नित्य कौशलपुर राजा हैं तो ये कौशल ये क्या है कौशल नरेश या कौशल देश ये क्या है कौशल ये अयोध्या या कौशल ये हृदय में देखो तो फिर जहाँ सात्विक हृदय है जहाँ कैलाश है जहाँ बैकुंठ धाम है जहाँ साकेत धाम है वही कौशल है बस उसी के तो स्वामी सदा ही है वो इस प्रकार से आध्यात्मिक रूप में सब धीरे धीरे करके दृष्टि जो है वो सूक्ष्म होती जानी चाहिए और अपने हृदय में ये सब दिखना चाहिए कि कौशलपुर राजा भगवान श्री राम जी क्या हैं कैसा उनका रूप है तो भगवान हनुमान जी ने बताया कि भगवान इस, इस प्रकार से उन्होंने उतार लिया हुआ है और सीता जी का हरण हुआ है और ये मालूम हुआ की सीताजी यही रामण ले आया है यही लंका में कहीं है तो हम उनको खोजने के लिए भगवान ने हमको दूध बना करके भेजा है तो उनकी खोज करते हुए घूम रहे है पर लंका में पता लगा रहे हैं देख रहे हैं कि सीता जी कहाँ होंगी कहाँ नहीं होंगी उनको हम ढूंढते फिर रहे हैं हमने देखा कि तुम तो भगवान के भक्त दिखाई देते हो भगवान का नाम भी ले रहे हो धनस बाण भी तुम्हारे मकान में बने हुए हैं तुलसी भी है मंदिर भी है तो तुम तुम भी तो भगवान के ही भक्त हो हाँ। विभीषण में तो हाँ लगा विभीषण को कि भक्त था ही विभीषण भगवान का लेकिन मानो यहीं पर कहीं बीच में विभीषण हनुमान जी विभीषण से ये भी कह देते हैं जब भगवान के भक्त हो तो रावण की सेवा क्यों करते होते दुनिया में बहुत बार ऐसे ही होती है। लोग बार होते तो भगवान के भक्त लेकिन सेवा करते हैं काम क्रोध की ऐसे विभीषण भी कर रहा था है तो भगवान का भक्त लेकिन सेवा में है रावण के मोहरूपी रावण की सेवा में लगा हुआ है सोचता है कि अगर हम रावण को छोड़ करके चले जाएं, तो क्या होगा ये जो इतना बड़ा मकान दे रखा है और इतना इसमें खाने के लिए नौकर चाकर सब ये सब लगा रखे हैं ये कहारे ये तो कहीं मिलेंगे नहीं इसलिए यही बने रहो रावण की हाँ मैं हाँ मिलाए रहो उसी के पास बने रहो बस तो इसकी ये सारी सुविधाएं भौतिक सुविधाएं उपलब्ध होती रहेंगी इनकी कोई कमी नहीं बैठेगी इस आशा में जो वो हो रावण के पास बना रहा नहीं तो क्या जरूरत थी वहां से घंका छोड़कर के जाकर के कहीं दंड और किसी वन में जाकर के अपने वहां करता चला जाता अयोध्या में जाकर के वहीं पास करता और तमाम देश दुनिया पड़ी हुई थी कहीं जाकर के रहने लगता है जाकर लेकिन वो ये समझ रहा था कि बस इस पर रावण के पास जितनी संपत्ति है और कहा मिलेगी लेकिन भक्त भगवान का ये जो दुविधा जो है ये है ये व्यक्ति की बस यही गड़बड़ है विभीषण की तरह से परमात्मा की शरण में जाए तो मोरदास दास कहा नरे आशा करे तो कहो कहा विश्वासा भगवान कहते हैं कि मेरा तो भक्त कहलाता है और है? न रहे आशा आशा दूसरे व्यक्तियों से करता है कि वो मुझे ऐसा कर देगा वो मुझे ऐसा कर देगा खाने के यहाँ से मिल जाएगा पहनने मिल जाएगा यहाँ पे पैसा मिल जाएगा दूसरे लोगों से रखता है तो भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त कहाँ है तो पूरी भक्ति नहीं होती तो विभीषण की भक्ति अभी कच्ची भक्ति लेकिन हनुमान जी उसकी भक्ति को जागृत करते हैं और फिर वो फिर भगवान के पास पहुँचता भी है अंत में तो लेकिन फिर दोनों इस प्रकार जब हनुमान जी ने इस प्रकार से अपना परिचय दिया तो फिर ये है तो सुनत जुगुल तन पुलक मन और मगन सुमेरे गुणग्राम सब दोनों जो है मिलकर के जुगल तन मन जुगुल तन के मान दोनों के तन माने हनुमान जी भी आनंदित होते और उधर विभीषण भी आनंदित होते जब दोनों भगवान के भक्त मिल गए और दोनों ही संत हैं साधु हैं तो ये दोनों आपस में मिलकर के बड़े प्रसन्न हुए सुनत जुगुल तन पुलक मन दोनों जो है शरीर और मन सबके पुल के थे मन बड़े आनंदित थोड़े मंगल सो मेरे गुणग्राम और भगवान का स्मरण करके और के देखो भगवान की कैसी लीला है कैसी महिमा है हनुमान जी तो ये सोचे कि हम तो ये समझते थे तो लंका में तो कोई हमें कोई ऐसा मिलेगा नहीं सहायता करने वाला और देखो भगवान ने यहाँ भी मिला दिया हम समुद्र के किनारे खड़े हुए थे वहां पर हम समझते थे आप कहा सीता जी की खोज होगी कहाँ जाएंगे कहा क्या करेंगे और कहाँ देखो संपाती आटक का और कैसे उसने बता दिया कि सीता जी तो वहां पर अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं तो वहां चले जाओ कैसे अद्भुत लीला भगवान की है यहां लंका में आए तो हमें ये नहीं आशा थी कि कोई लंका में भी कोई ऐसा मिल जाएगा जो हमारी सहायता कर देगा अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमको सहायता करने वाले एक न एक मिलते जाते हैं जैसे अभी यहां पर पिछली बात ही करल सुधार मिठाई इत्यादि जो बात आई थी वो बात हनुमान जी के अभी लंकाई में सब बातें सिद्ध हो जाती है वहां देखते हैं कि सब जो जितनी परिस्थितियां जितनी है सब उल्टी हो जाते हैं अब वहां देखो सब राम लंका में सब निशाचर हैं और हनुमान के सब एक प्रकार से शत्रु ही हैं लेकिन उनमें से एक मित्र बन गया विभीषण जो है उनमें से साधु संजन मिल गया वहाँ ये भगवान की कृपा है उसे मिल जाता आगे चल करके हनुमान जी को यह भी पता लगाना पड़ता है कि रावण का दरबार कैसा है रावण के दरबार में कैसे कैसे लोग हैं रावण का क्या विचारधारा है क्या उसकी भावना है क्या करना चाहता है यह सब इसको जानना था तो उसके जानने के लिए फिर युक्ति बन गई उसमें भी आकर के उसने जो वो रावण के पुत्र नीमघनाथ ने आकर के हनुमान जी को बांध लिया और बांध कर लेकर खुद ही रावण के सामने खड़ा कर दिया जाएगा तो हनुमा, हनुमान जी को स्वयं रावण के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी अपने आप ही पहुंचा दिया उसने और हनुमान जी का अपने काम से दो गया उसी में काम सब परिस्थितियां ऊपर से आती हुई लगती है परिस्थितियां विपरीत है लेकिन वो सब अनुकूल बनती चली जाती है सब काम ही काम बनता चला जाता है तो आप देखो अध्यात्म यही बताती है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूलता छिपी हुई है उसको धैर्यपूर्वक शांतिपूर्वक उनको समझने की कोशिश करो। सदा यही नहीं समझते रहो सब परिस्थितियां प्रतिकूल ही प्रतिकूल ही सब विपरीत है सब परेशानी है परेशानी है, है कोई परेशानी परेशानी कहीं कुछ नहीं उन सब परेशानियों के बीच में भगवान की कृपा है तो सब अच्छाई है विचित ये सब कथा इसी से सब यहां पता लगता तो सुनत जो बोले तन पुल के तन तो मगन सुमिर गुणग्राम गुणग्राम किनके सु, सुमिर करके भगवान के राम के गुणग्राम स्मरण करके दोनों के शरीर पुलकित हो रहे हैं विभीषण भी सोच रहे हैं कि देखो हम भगवान का नाम ही नाम देते रहे उनका स्मरण करते रहे और भगवान ने देखो आज कृपा कर ही दी हमने हालांकि यहां से लंका से निकल करके बाहर नहीं कहीं लेकिन भगवान ने यही भेज दिया और घर बैठे भी दिया भक्त को हनुमान जी घर बैठे आ गए अब वो भी कहते देखो कैसा है संत भक्त मिलते तो कैसे मिलते हैं घर बैठे मिलते हैं तो ये भी प्रसन्न है विभीषण भी उनको हनुमान जी से मिलकर तो दोनों ही प्रसन्न है अपने अपने स्थान पर हनुमान जी का काम बन रहा है विभीषण से सहायता लेने में और विभीषण को भी कि एक भक्त का भगवान का भक्त आकर घर बैठे मिल रहा है तो इन दोनों को प्रसन्नता हो रही इस प्रकार तो हनुमान जी ने फिर पूछा विभीषण से ये जो आगे जो प्रश्न आता है वो प्रश्न एक प्रकार से गाइडेड प्रश्न है प्रश्न दो तो प्रकार के होते हैं एक प्रश्न तो ऐसा होता है कि जो प्रश्न का प्रश्न में ही उत्तर भी समाया रहता है और एक प्रश्न ऐसा होता है मानो प्रश्न में उत्तर नहीं हो ऐसा प्रश्न होता है तो जो जैसे कि एलटीबीटी टी बी टी वगैरह में पढ़ाना सिखाया जाता है बच्चों को पढ़ाना सिखाओ पढ़ाओ कैसे जाता पढ़ाया जाता, जाता है तो उसमें यह भी टीचर को पढ़ाया जाता है कि बच्चों को जब पढ़ाओ तो उनसे पूछो लेकिन ऐसा पूछो कि वो बता पाऊ कैसे बता पाऊ गाइडेड क्वेश्चन करो ये गाइडेड क्वेश्चन कहलाता है जब उनसे पूछोगे तब तो वो प्रश्न ही से समझ जाएंगे कि हमें ये बताना चाहिए तो वो बता देंगे इस प्रकार तो उसी में से उन्हीं के भीतर से ज्ञान निकलता आएगा तो ज्ञान वो ज्ञान जो व्यक्ति को अपने भीतर से अपने आप से निकलता है तो वो व्यक्ति को लगता है जैसे ये तो हमारा आप नहीं ज्ञान है किसी ने हमें बताया सो हम अपने आप जान गए हम अपने आप जान गए ऐसे व्यक्ति को लगता है और वो उसको ऊपर भरोसा ज्यादा होता है और जब दूसरा के बताया हुआ ज्ञान ये ऐसा है वैसा है तो वो कलेक्टेड नॉलेज जो होती है व्यक्ति को लगती है अपनी नहीं पढ़ाया ज्ञान है जो हमने सुना है देखा है जाना है बस उतना पढ़ करके है उस ज्ञान को व्यक्ति का अपना ज्ञान बने इसके लिए गाइडेड क्वेश्चन होने चाहिए तो ऐसे ही अब देखते हैं आगे अनुमान जी क्या प्रश्न करते हैं और उसका समाधान आगे किस प्रकार से उन प्रश्नों का क्या समाधान है ये आगे मिलेगा कल देखते हैं नान्या रघुपते हृदय सुमदी सत्यम बदामत्मा भक्ति प्रय्छर रुपे काम सहित कुर्मा चीराम जयराम जय जयरा श्रीराम जय राम जय जयरा श्रीराम जयराम